देवी भागवत छठा स्कंद व्यास जी के द्वारा जन्मेदय के प्रति भगवती की महिमा का कथन नारद जी कहते हैं व्यास जी पिताजी के वचन सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया तब मैं उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों को देखता हुआ यहाँ आ पहुँचा अतएव कौरवों में सर्वोत्तम व्यास जी तुम भी कौरवों के नाच से उत्पन्न हुए मोह का परित्याग करके भगवती जगदम्बा में चित्त लगाकर यहाँ सुखपूर्वक समय व्यतीत करो अपने द्वारा ऊँच अथवा नीच जो कर्म बन चुके हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है इस बात का हृदय में निश्चय करके आनंद पूर्वक वितरण करना चाहिए व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहां से पधार गए उनकी कही हुई बातों पर विचार करता हुआ मैं सरस्वती नदी के तट पर ठहर गया उस समय उत्तम सारस्वत कल्प चल रहा था समय व्यतीत करने के विचार से मैं श्रीमद देवी भागवत की रचना आरंभ कर दी राजन यह श्रेष्ठ पुराण संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाला अनेक प्रकार के उपाख्यानों से संयुक्त तथा वेद के प्रमाण से है। राजेंद्र इसमें संदेह करना सर्वथा अनुचित है जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला व्यक्ति काश की पुतली हाथ में लेकर उसे अपने अधीन इच्छानुसार न जाया करता है वैसे ही यह माया चरा चर संपूर्ण जगत को नचाने में लगी रहती है ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने पांच इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता दानव एवं मानव हैं वे सभी मन और चित्त का अनुसरण करते हैं राजन सत्वरज और तम ये तीन गुण ही सर्वथा सब्य कारण होते हैं कार्य कारण को लेकर ही होता है यह बिल्कुल निश्चित है माया से उत्पन्न हुए तीनों गुण पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं क्योंकि शांत रौद्र और मूढ़ तीन प्रकार का भेद इनमें पाया जाता है भला सदा इन गुणों का आश्रित पुरुष इनके अभाव में कैसे कायम रह सकता है? जिस प्रकार संसार तंत्र विहीन पट की सत्ता मानना असंभव है वैसे ही तीनों गुणों से हीन प्राणी के विषय में समझना चाहिए यह बिल्कुल निश्चित बात है नरेंद्र देवता मानव अथवा पशु किसी का भी शरीर गुण रहित होने पर वैसे ही कायम नहीं रह सकता जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता गुणों का संयोग होने से ही इन ब्रह्मादि प्रधान देवताओं के मन में कभी प्रसन्नता होती है कभी उदासीनता छा जाती है और कभी ये विषादग्रस्त भी हो जाते हैं ऐसे ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी चौदहों मनु प्रत्येक युग में गुणों के अधीन रहकर कार्यभार संभालते हैं तब फिर राजेंद्र इस जगत में रहने वाले अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए कौन सी बात है देवता जानव मानव आदि सारा प्राणी जगत माया के अधीन है अतएव राजन इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए प्राणी माया के अधीनता में रहकर उसके आज्ञा आज्ञानुसार ही चेष्टा करता है वह माया परम तत्व के रूप में सदा सम्मिलित रहती है उस परम तत्व की आज्ञा पाकर प्राणियों को प्रेरित करना इसका नृत्य का कार्य है उस माया को सहचरी रूप में स्वीकार करने वाली भगवती परमेश्वरी सदा उसे सांस लिए रहती है इसीलिए सच्चिदानंद विग्रह धारण करने वाली उन भगवती को मायेश्वरी कहा जाता है उनके ध्यान पूजन नमस्कार और जप में सदा तत्पर रहना चाहिए इससे अपनी दयालुता के कारण प्राणी को माया रहित बना देती है अपनी अनुभूति प्रदान करके वे माया को हर लेती हैं अतएव इन भगवती परमेश्वरी के भुवने से कहा गया है इनके समान त्रिलोकी में कोई सुंदरी नहीं है राजन यदि इनके रूप का ध्यान करने में चित्त निरंतर लग जाए तो सत्सवरूपिणी माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है अतएव यदि माया को दूर करने की इच्छा हो तो सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की आराधना छोड़कर अन्य किसी की उपासना करना अनुचित है जिस प्रकार अंधकार अपनी प्रभा से माया को दूर करती है ऐसा जानना चाहिए अतः माइक गुणों से निवृत्त होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए राजेंद्र आदि कथा के विषय में तुमने जो प्रश्न किया था उसका वर्णन मैं सम्यक प्रकार से कर चुका अब दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो देवी भागवत पुराण के इस साध को मैंने कह सुनाया इसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक कही गई है भगवती जगदम्बा का यह रहस्य जिस किसी को नहीं सुनाना चाहिए जो भक्त शांत स्वभाव देवी भक्ति का प्रेमी शिष्य अपना बड़ा पुत्र अथवा गुरु भक्ति से युक्त हो उसके सामने ही इसका वर्णन करें यह पुराण संपूर्ण पुराणों का सार समस्त वेदों की तुलना करने वाला एवं प्रमाणों से परिपूर्ण है जो मानव भक्तिपूर्वक उच्च विचार से इसका पाठ एवं श्रवण करता है वह निश्चय ही इस जगत में ज्ञानी और धनी होने का सु प्राप्त कर लेता है श्रीमद देवी भागवत महापुराण का छठा स्कंद समाप्त